प्रश्नोत्तर दीप माला साधक चर्या जिज्ञासा शिष्य को गुरु के साथ रहने का अवसर मिले तो वह अपना भाव कैसा रखे और क्या सावधानी रखे समाधान शिष्य को गुरु की अथवा सेवक को स्वामी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए इस विषय में तुलसीदास जी कहते हैं सूत्र की प्रीति प्रतीति मीत प्रीत की जैसे बच्चे पर माता की प्रीति होती है तो वह उसे हमेशा संभालती रहती है इसी प्रकार शिष्य गुरु का हमेशा ध्यान रखता है यदि तुम सच्चे भाव से गुरु की सेवा करो तो उनसे पहले तुम्हें ही पता लग जाएगा कि उन्हें भूख या प्यास लगी है अथवा नहीं चाहो तो अनुभव करके देख सकते हो माता को पता लग जाता है कि बच्चे को भूख लगी है या प्यास उसे दर्द हो रहा है या नहीं सब पता चल जाता है तुम्हारी गुरु के प्रति ऐसी प्रीति होगी तो तुम्हें पता लग जाएगा प्रीति तो इस प्रकार की हो और प्रतीति मीट की जैसे मित्र से तुम कुछ नहीं छिपाते और ऐसे ही गुरु से कभी छिपाना नहीं चाहिए कपट नहीं करना चाहिए यदि तुम छिपाओगे तो तुम्हारा दोष निकलेगा कैसे भाव के विषय में तो ये दो बातें बताई अब बताते हैं कि व्यवहार में कैसे रहा जाए नृप जो डर हैं जैसे राजा के डर से व्यक्ति सावधान रहता है ऐसे ही गुरु के साथ भी व्यवहार में सावधान रहे हमेशा देखते रहे कि हमारा कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं हो रहा है जो उनके विक्षेप का हेतु बन जाए कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं जिससे उनके सम्मान में प्रतिष्ठा में ठेस लगे इस प्रकार गुरु के साथ व्यवहार में बहुत आदर और सावधानी से रहना चाहिए जिज्ञासा शिष्य अगर गुरु आश्रम की सेवा में लगा रहता है और उसे एक स्थान पर बैठकर मंत्र जप करने के लिए समय नहीं मिलता तब उसे क्या करना चाहिए समाधान वह सेवा में लगा हुआ है यही उसका मंत्र जप है ऐसा होने पर भी इष्ट मंत्र की उपेक्षा न करें। मंत्र सहित जो भी कर्म होता है वह यज्ञ बन जाता है मंत्र सहित स्नान करोगे तो वह यज्ञ होगा मानव स्नान होगा अन्यथा पशु स्नान ही रहेगा इसलिए साधक को चाहिए कि अपने मंत्र का सदा हृदय में स्मरण रखे ऐसा करने से उसकी सारी सेवा मंत्र सहित होगी तो उसका जीवन यज्ञ रूप पवित्र और भगवान को प्रसन्न करने वाला हो जाएगा व्यक्ति चाहे खेत खोद रहा हो अथवा पेड़ों को पानी दे रहा हो यदि उसके मन में मंत्र का चिंतन चल रहा है तो उसका कर्म शिव को अर्पित हो जाएगा इसलिए साधक को ऐसा अभ्यास रखना चाहिए कि बाहर सेवा चलती रहे और अंदर मंत्र मंत्र से भगवान को पकड़े रहेगा तो सेवा का समर्पण उन्हें होता रहेगा और साधक का जीवन उन्नत हो जाएगा जिज्ञासा जीवन में समदृष्टि की प्राप्ति हो इसके लिए क्या उपाय है समाधान वेदांत विचार के अनुसार आपकी बुद्धि सर्वत्र कारण तत्व में केंद्रित हो जाए तो समदृष्टि आ जाएगी क्योंकि एक कारण से ही सारा भेद उत्पन्न हुआ है पर्दे पर दिखने वाले चित्रों में भेद है इसलिए जब तक आपकी बुद्धि चित्रों में टिकी है तब तक समदर्शन नहीं हो सकता जब बुद्धि पर्दे में टिक जाए तो समदर्शन संभव है आपकी बुद्धि आभूषणों में चमत्कित हो रही है तो सोने में नहीं टिक पाएगी और इसके बिना सभी आभूषणों में समदर्शन नहीं हो सकता इसी प्रकार एक परमात्मा ने ही सर्वरूप धारण किया है उसमें यदि आपकी बुद्धि टिक जाए तो समदृष्टि आ जाएगी वेद भी कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म जलानेति शांत उपासीता उपनिता सब कुछ परमात्मा ही है क्योंकि यह जो जगत दिख रहा है उसी से जन्मा है उसी में चेष्टा कर रहा है और उसी में लीन होता है इस प्रकार से विचार करते रहेंगे तो समदृष्टि मजबूत होती जाएगी